विमल यश जोदायक फल चार रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय सब संदन की जय दुआ संख्या चार के बाद अश कौतुक बिलो की दो भाई दो की दो सी चले, चले के पालर गुराई, <फंचाँ> गुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा न कहन जाये कपिजूठप भी सिंधु पार प्रभु डेरा गीना सकल कफिन आ यशुदीना जाए फल मूल सुहाए सुनत भालू कपिजाँता धाए सब तरु भरे राम हित लागे ऋतुअर कुरु काल गति त्यागी खाई मधुर फल बिटपही लंकासन मुख शिखर चला जहां कहूं किरत नि निशाचर पावी भेरी सकल बहु नाच न चावही दसन न काटिना शिका काना कही प्रभु सुजसुदी तब जाना जिन करना सा कान निपाता जिन इने राम नहीं कही सब बाता इने राम नहीं कही बानत श्रवण बारिद बंधाना लाने दे लाने दे लाने दे दस मुख बोली उठायना बांधे बन निधि नीर निधि जलद सिंधु बारी सत्य निधि कंपति उदधि पयोधि नदीसंदी शिराबर रामचंद्र की जय सुत हनुमान जयो बाई सी जय अब स्मरण करें कि यह समुद्र के तट पर पुलबंदिया भगवान राम एक कुछ स्थान पर खड़े हुए हैं मगर मच्छर सब जल जम पे आ करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं और बानवर लोग क्षेत्र से होकर के ममता की ओर आ जा रहे हैं बहुत से क्षेत्र के ऊपर से जा रहे हैं बहुत से छलांग लगा करके उड़ते चले जा रहे हैं और बहुत से लोग मगर मच्छियों की पीठ के ऊपर पैर रखते हुए छलांग लगाते हुए चले जा रहे हैं इस प्रकार से सब बानर समुद्र के पार जा रहे हैं जब तक ये सब बानर पार जाते हैं तब तक भगवान वहीं पर तट पर खड़े रहते हैं जब भगवान ने देखा कि ये सब बानर तो इनके मछलियों के मगरों के ऊपर ऊपर पैर रखते हुए कूदते चले जा रहे हैं तो भगवान ने देखा अगर हम यहाँ से हट जाएंगे तो ये जल भी यहाँ से हट जाएंगे वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए रुके हुए थे टारे टर नहीं रहे थे इसलिए भगवान भी खड़े रहे और वो सब मगरमच्छ भगवान के दर्शन करते हुए स्थिर खड़े रहे तब तक बांगर लोग सब उनके पीठों पर से हो करके पार निकल गए जब वो सब पार हो गए और केवल थोड़े से पुल के ऊपर से जाते हुए बांगर दिखाई दिए तब भगवान अंत में हनुमान जी के साथ अंगद आदि जो ये मुख्य लोग थे उन सब के साथ हो करके उसी से हो करके पार गए तो कहते हैं अस कौतुक बिलो के दो भाई दोनों भाइयों ने ये कौतुक देखा कौतुक देखा भारत कैसे पार जा रहे हैं ये भी देखा मगर मच्छ्य किस प्रकार से समुद्र में इकट्ठे हुए हैं ये सब देखा बेहस चले कृपाल रघुराई भगवान श्री राम जी हंसते हुए वहां चले एक तो बानरो का उछल कुंड देख करके और दूसरे उनके मगरमच्छों की जो है वो हो, इस प्रकार से कट्ट होते देख करके भगवान हसे और फिर उसके बाद फिर चले चले कृपालु रघुराई कृपाण धान भगवान फिर वहां से चलते हैं। बीच बीच में भगवान को कृपालु कहते रहते हैं की वो दूसरे की भावना को देखते रहते है छाए, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान खड़े रहे ये उनकी कृपा है कि तो जो उनको उन्होंने दर्शन दिए तो जगह जगह भगवान इस प्रकार से कृपा करते रहते हैं कृपा तब की जाती है जब दूसरे की भावना देखी जाती है उसको सहायता की जाती है अपना स्वार्थ नहीं होता तब कृपा है भगवान कृपा सिंधु है क्योंकि उनको अपना स्वार्थ नहीं अन्य लोगों के ही हित के लिए वो विचार करते हैं उसी तरफ उनका ध्यान रहता है कि अन्य लोग क्या चाहते हैं किस प्रकार से उनका हित हो वही उनका ध्यान है गोस्वामी जी ये भी कहना चाहते हैं कि जिसके हृदय में परमात्मा भाव जागृत होता है जिसका परमात्मा से तादाद हुआ संबंध हुआ प्रेम हुआ एकता हुई कुछ भी कहो ऐसे व्यक्तियों में भी वही भाव आ जाता है जो भगवान का है भगवान जैसे कृपालु हैं, ऐसा कृपालु स्वभाव उनका भी हो जाता है इसीलिए फिर जो लक्षण भगवान के हैं वही संतों के लक्षण भगवान ने भी बताए हैं और जगह जगह तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखे हैं संत हृदय नवनीत समाना कहा कवे न पे कहा न जाना निज परिताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता पर दुख द्रवय दूसरे के दुख से द्रवित हो तो तो संत है भगवान भी इसी प्रकार से दूसरों के दुखों से दुख द्रवित दूसरे की सहायता दूसरे की प्रकृता करने का भाव है और ये भी है कि भगवान राम लंका में जा रहे हैं तो भी कृपा करने के लिए जा रहे हैं भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं है कृपा है एक तो जानकी जी पर कृपा है कि उनको वहां रावण के चंगुल से छुड़ाना है ये जानकी पर कृपा है और रावण पर भी कृपा है कि वो जय के साथ से बार बार निशाचर हो रहा है उसको निशाचर शरीर से छुड़ा करके फिर उसे अपने पार्षद के रूप में प्राप्त करना है तो उसके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं इसलिए भगवान की कृपा भाव को देखो सर्वत्र सेना सही तो उतरे रघुवीरा अब कहते हैं कि सेना सब पार हो गई और भगवान श्याम जी भी पार हो गए उतरे के मैंने जब सेना ठहरती कहीं तो उसे उतरना कहते हैं ये सब के समझो है समुद्र पार होकर के सुनील पर्वत ऊपर पहुंच गए और वहां ठहर कहीं न जाए कपिजूठा भीरा भी और वहां फिर एक बार कहते हैं देखो बानर समूह कितने अपार तमाम बानर बानर सत्र तरफ दिखाई देते हैं कौन गिनती उनकी करे <coughs> इतने सब वहां पर बानर इकट्ठे हैं सिंधु पार प्रभु डेरा कीना समुद्र के की पार वहा जब भगवान पहुंच गए तो उन्होंने डेरा कीना के माने वही रुक गए डेरा को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो कैंप डेरा को अंग्रेजी में कहें कहेंगे कैंप कैंग। भगवान का वहां पर कैंप लग गया मिलिट्री कैंप वहीं ठहर गए भगवान ने। तो सिंधु पार समुद्र के पार इस प्रकार से भगवान जाकर के वहां अपने सब बानर सब ठहरे सकल कपे ने कहू आये सुदीना और उन्होंने जितने बानर थे उन सबको भगवान ने आयुष देविया के मैंने स्वीकृति दे दी किस बात की स्वीकृति दे दी कि खाओ जाए फल मूल सुहाये कहा तुम सब लोग जाओ अब खूब फल फूल खाओ करने में पुल बांधने में लगे हुए थे हो सकता है कि कई दिन से इनको खाने का अवसर न मिला हो अब कहा यहाँ पर ठहर गए हैं अब रिलैक्स हैं यहाँ पर अब तो अपने खा पी लो और वहाँ पर उस पार समुन्द्र के पार हल बहुत थे भी वो अगर आप स्मरण करो जब हनुमान जी समुद्र की पार गए हैं तो जब समुद्र पार गए तो हनुमान ने देखा चारों तरफ तो देखा वाह ये तो खूब वृक्ष हैं खूब फल लगे हुए हैं खूब फूल लगे हुए हैं बहुत सुंदर सजावट सब है ये सब हनुमान जी ने देखी उनसे बात तो वैसे ही रावण ने अपनी लंका में इन सबकी खूब व्यवस्था कर रखी थी खूब फलपूरी खूब लगा रखे थे लेकिन आगे बताते हैं कि भगवान राम जब समुद्र के पार पहुंचे तो तो भगवान की कृपा से चौगने हुए दोग्ने चौने हो गए बहुत तमाम फल फूल सब अब इतने बानर जिनकी कोई गुलगणना नहीं उनके लिए भोजन कहां से आवे तो कोई उनके साथ में गाड़ियों पर लाद लाद करके सामान खाना थोड़ी तो चलता था वो तो सब बानरों को बस कह दिया कि आप जाओ तो खाओ बस उनको बता दिया कि खाओ जा फल मूल सोहाए देखो कितने सुंदर फल लगे हुए हैं जा करके खाओ मूल के मने खुद करके जड़े और फल वृक्षों में लगे हुए हैं तो पेड़ों पर चढ़ो फल खाओ खुद करके खाओ बस अस्पताल प्रकार से अपने खाओ पेट पर सुनत तो भालू कभी जहां तहा धाए और जैसे ही ये बात सुनी तैसे ही उनको स्वीकृति मिल गई और सब भान लोग जो वो दौड़ पड़े दौड़ पड़े के बाद निर्भय होकर वो खाने के लिए चल तो रहे, रहे ऐसे नहीं कि डरते डरते कि रावण के उसमें राज्य में आ गए हैं तो डरते डरते पेड़ों पर जाए खाए देखते रहे कोई देख तो नहीं रहा चौंकते रहे ऐसे नहीं निर्भय होकर के वृक्षों पर चढ़ गए और जाकर के उनके फलों को खाने लगे दौड़ करके एक बात ऐसे ये भी स्पष्ट हो जाती है कि बानर अनुशासन में ऐसा नहीं है कि जैसे ही बानर पहुंचे हो और बानरों ने देखा हो कि पेड़ों में बहुत फल लगे हुए हैं तो फिर उन्होंने कहा फिर पूछा का सुना का चलो खाओ ऐसा नहीं किया उन्होंने वे अपने राजा सुग्रीव उनके शासन में हैं भगवान राम के हैं ये उनके सिर के ऊपर हैं जब उन्होंने स्वीकृति दी तब उन्होंने खाए <coughs> आप देखेंगे कि बानर लोग जब हनुमान जी लौट करके आए लंका से और किसकंधा पहुंचे तो नगर में प्रवेश करने के पहले इन सब बानवरों को भी बहुत भूख लगी इतनी यात्रा करने के बाद वहां पहुंचे थे किसकंदा तो ये सब खाना चाहते थे कुछ न कुछ तो वहां सुग्रीव का बाघ था नगर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था खूब फल लगे हुए थे उसमें राजा का बाघ था वो तो उन्होंने बानवरों ने कहा क्या करना चाहिए तो बहुत लगी है तब अंगद ने देख करके कि ये सब भूखे हैं अंगद साथ में थे उन्होंने स्वीकृति दे दी अंगद जो ये अंगद जो है वो राजा के बाद नंबर दो स्थान उनका अंगद कथा सुग्रीव राजा थे और ये अंगद जो है वो जो राजा के बाद दूसरा राजा होने वाला होता है वो हो, अंगद थे युवराज थे तो इन्होंने जो है वो एस, उसकी स्वीकृति दे दी कि तुम सब लोग फल खा सकते हो तो उन्होंने सब लोग खूब फल खाए तो ये देखते हैं कि अनुशासन में भी रहते हैं माने ये इस प्रकार के बैनर नहीं है जो अनुशासनहीन होकर चल रहे हो ऐसे नहीं है <स्थाँगा> इनके बालों को भी देखते हैं कुछ ना कुछ अनुशासन इनमें भी रहता है ये जो बालों के झुंड की झुंड चला करते हैं चलते हैं लगता है कि जैसे कि अनुशासनहीन है <स्थाँगा> लेकिन उनका भी एक मुखिया होता है और मानो वो अपनी भाषा में अपने प्रकार से आदेश देता है यहाँ चलना है वहां चलना है सब फॉलो करते हैं उसको इस प्रकार से कुछ उनका है लेकिन भगवान के साथ तो वे बहुत ही सभ्य हो गए वे बहुत ही अनुशासन हो गए भगवान यही भगवान की महिमा थी एक बात भगवान की महिमा ये भी है कि तुलसी राशि जगह लिखते हैं कपितर तर तरुतर कपि ढार पर देखिए आप सम्मान कहते हैं कहा भगवान राम जो है रहने वाले बानव लोग जो है वो हो शाखा मृग पशु उनको भी उन्होंने भगवान ने अपने समान बना दिया मैंने उनको भी जो है उनको सभ्यता सिखा दी उनको भी संस्कृत सिखा दी तो ये एक कल्चर का ये है संस्कृति का एक ये रूप है कि व्यक्ति अनुशासन में रहता है अनुशासन में रह करके कार्य करता है और अनुशासन में रह करके बोलता है बोलने में भी अनुशासन की आवश्यकता ये नहीं कि बोलने के लिए तो छोटे है चाहे कुछ बोलो और उसमें अनुशासन की कोई बात नहीं ऐसा नहीं है जो स्वच्छंद बोलते रहते हैं वे भी अनुशासन में नहीं है जो कार्य जो है अपने मनमानी ढंग से करते रहते हैं वो भी अनुशासन में नहीं है इनको भगवान ने सबको अनुशासित कर दिया अनुशासन सिखा दिया तब ये सब लोग इस प्रकार के प्रतिक्षा भूखे होते हुए भी अब तक फल नहीं खाए तो कहते भालू कपी जहाँ और सब तरफ हरे राम हित लागी अब कहते हैं वो सब वृक्ष जितने थे वो तो सब सब फल गए अब फल तो वैसे भी लगा करते थे वहां वृक्षों में लेकिन अब क्या विशेषता हो गयी ऋतु तो तो काल गति त्यागी अब वे लोग जो तो है वो वृक्ष जितने जो है वो फले तो उनको जो ये नहीं देखा कि ऋतु है कि क्रुति है फसल बेफसल इतने फल होते हैं, कभी किसी सीजन में आम लगता है किसी में जामुन लगता है किसी में केला लगता है किसी में सेब लगता है किसी में संतरा लगता है सब फल अलग अलग जो है ॠतुओं में फलते हैं। लेकिन उस तो समय जब ये सब बानर वहाँ तक तो पहुंचे तो ऋतुओं की बात और फसल की बात खत्म अब वहाँ चूंकि भगवान पहुंच गए तो वही एक ऋतु है असाप पद्म वृक्ष फल नहीं तो इतने वृक्ष न फलते तो इसने अनाप सुनाप इतने बंदर पदम अठारह युथक बंदर अठारह पद्म तो घटनायक युथ युथ के पति युथ उसमें जो है एक, एक ग्रुप पच्चीस पचीस पचास पचास का जो रहा हो उसका एक एक जो है उनका युथक वो हो पदम अठारह पदम कि सुनकर गिनो कितनी होती है अरब दस अरब करोड़ दस करोड़ पदम दश पदम गन कितनी कहाँ पर संख्या पहुंचती है तो कहते हैं इतने जहाँ यूथप है अब इनको कहा से फल मिले तो भगवान की कृपा से इतने वृक्षों में फल लग गए तो खा ही मधुर फल बिटप हला वहीं अब वो सब वृक्ष ब्रक्ष को ऊपर चढ़े और फल खाने लगे फल तो खाए और बिटप हला ये बानर स्वभाव है उनको जब खाने में पेट भरता है उनके पेट में कुछ पहुंचता है तो शरीर में उनको कुछ ताकत आती है तो पेड़ों के डारों को हिलाने में उनको मजा आता है कुछ और वैसे विचार बान भी कुछ बानर ऐसे हैं जो पेड़ों पर नहीं चढ़े नीचे ही थे तो उन्होंने पेड़ हिलाए तो नीचे फल गिरे तो नीचे जो थे उन्होंने नीचे खा लिया शायद ऐसा सोचा हो कि अगर सब बानर पेड़ों पर चढ़ जाएंगे तो पेड़ है गिर जाये इसलिए थोड़े नीचे रहो एक आधे ऊपर चढ़ो और ऊपर से फलों को गिरा दो बस इस प्रकार की कुछ व्यवस्था बनाई गई <coughs> तो यह है हाही मधुर खाला बिठा पला और एक कारण ये भी हो सकता है कि पेड़ों के हिलाओ हिलाओ तो इनके रखवाले जो होंगे आसपास कहीं कोई व्यक्ति होंगे तो वो रक्षा <coughs> अच्छा करने के लिए बचाने के लिए कितने बंदर आ गए पेड़ों को तोड़े दे रहे हैं दौड़ो दौड़ो तो आएंगे सब तो उनको बुलाने के लिए भी इस प्रकार का कार्य किया और जब वो नहीं आए बाकी एक बार तो देख चुके तो वो सब साक्षर लोग कि हनुमान पहुंचे अशोक वाटिका में और फल का आए और पेड़ों को हिलाया तो उनकी रक्षा के लिए पकड़ने के लिए सेना दौड़ी तो सेना मारी गई और अच्छे कुमार मारा गया रावण का पुत्र और बड़ी मुश्किल में पकड़ा गया बानर और उसने भी लंका जला दी तो संदोक बहुत डरे थे इस लीला से कि अब इन बानरों को तो हाथों तो गए है और फल खा रहे है तो इनके पास मच जाओ नहीं तो बस खैर कुशल नहीं है इसलिए डर के हमारे कोई आया नहीं जब नहीं आया तो पानरों ने देखा करे हम सब इतने फुल खाए चले जा रहे हैं पेड़ भी हिला रहे हैं कोई आई नहीं रहा है कोई देखने वाला नहीं है तब उन्होंने सोचा फिर क्या किया कि लंका सनमो के शिखर चला वहीं फिर वहां पत्थर जो थे पड़े हुए पर्वत के ऊपर की, की सब बात है तो वहां से पत्थरों के बड़े बड़े पत्थर उठा उठा, उठा करके उन्होंने फेंकना शुरू किए लंका की तरफ तो जब जोर से उधर की तरफ फेंके पर्वत के ऊपर से फेंके के नीचे तो नीचे की घाटियों में जो बस्तियां थी उनके पास जाकर के वो पत्थर गिरे जाकर के तो उन्होंने सोचा कि कम से कम अब तो वे लोग वहां से उनकी नींद खुलेगी भागेंगे दौड़ेंगे कि कहा से कौन पत्थर फेंक रहा है तो एक प्रकार से चैलेंजिंग माने उन लोगों को चैलेंज देने के लिए तो ऐसा तो हुआ तो, तो, तो मुश्किल में कोई थोड़े बहुत निशाचर उस तरफ आए जो वन में इधर उधर घुमा करते थे अपने सामने फल फूल तोड़ने के लिए या लकड़ी त्याग लेने के लिए ये घूम रहे होंगे वन में उन वन के निशाचर जो मिल गए तो जहां तहाँ फिर निशाचर पावे तो यहाँ वहां फिरते हुए यहाँ उनको निशाचर मिले बानरों को तो उनसे उनको कैसा व्यवहार किया कि उनको की जिससे की वो लोग जाकर के रावण को समाचार दे ऐसा कुछ उनसे व्यवहार करे तो दो दो, दो कार्य किए उन्होंने बानरों ने एक तो ये कि को तंग किया जिससे वो जाकर के रावण से बतावे जाकर के और दूसरा उन निशाचरों का हित भी किया ऐसे नहीं तंग तंग करें देखो ये ये राजनीति इस प्रकार की है कि तंग भी करो और कल्याण भी करो अब दोनों काम कैसे करते हैं तो जहां कहू जहां कहू फिर तो निशाचर पाव तो उनको क्या करते हैं घेर सकल बहु नाच नचावी उनको सब घेर लेते हैं मैंने गिरफ्तार और फिर उनको नाच नचाते हैं फिर तो नाच नचाने मैंने उनसे कहते हैं कैसे कह नाचो ऐसे करो ऐसे करो माने उनको जैसे कि कोई उनको सजा देनी हो इस प्रकार से तंग करने के लिए नाच नचाते हैं और फिर क्या करते हैं उनको भगा देते हैं क्या करके तो दस ना सिकाताना तो उनके उनके नाक तान काट लेते हैं तो नाक कान कैसे काटे है? उनके पास चाकू वाकू तो थे नहीं ए, कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं तो उनके लिए काटने के लिए उनके दाँत बस उन्होंने दांत से कान काट लिए उनके और दांत से उनकी नाक काट ली और बस और उनको भगा दिया और कब भगाते हैं उनको जाने देते है तो उनका देखो इतना तो उनको दंड हो गया एक प्रकार से ए, और दूसरा उनको क्या हुआ कि कई प्रभु सोजस गयी तब जाना और उनसे भगवान की जय जयकार बुलवाते हैं बोलो भगवान श्री राम जी की जय बोलो भगवान श्री राम जी की जय तब वो जब बोल लेते हैं चिल्लाते हैं दो चार बार सब बोलते हैं भगवान राम की जय जयकार बोलते हैं कि हाँ आप जाओ जब जा भगवान की जय जयकार नाम लिवा दिया भगवान का उनकी जयकार बुला दी, तो निशाचरों के पाप कटे ये उनका हित था उनके कल्याण के लिए जिसका उनका कल्याण और वो नाक कान कटे हुए साचरों ने क्या किया वो वहां से भागे और गए जिन कर कान सा ने निपाता निपाता मैंने कट गए जिनके नाक कान कट गए उन साचरों ने क्या किया वे भागे और तिन रावण ही कहीं वो जाकर के के दरबार में पहुंचे और वहां जाकर के सब बात बताई बताई कि संवाद बताई कही समय बात सब बात मैंने नाग कान कटने की बात तब बता पहले उन्होंने मान लिया यहीं से शुरू किया उल्टी बात शुरू हो उन्होंने कहा कि वहां तो तमाम बानर सुबेल पर्वत पर आ गए हैं और उन बानरों ने हमारी जो है वो नाकान काट लिए तो राम ने पूछा बानर वहां कैसे आ गए तो कहा रे आपको पता नहीं बानर सब समुद्र के पार से सब बानर आए हैं वो सब आकर के सुबेल पर्वत पर कितने बानर आ गए अरे कौन गिनती करे कुटियों बानर सब इकट्ठे हो गए और समुद्र के पार से आए तो रामो ने पूछा समुद्र के पार से कैसे आ गए हाँ तो उन्होंने बताया कि समुद्र के ऊपर तो पुल बन गया और पुल से होकर के सब इस प्रकार से आ गए तो ये सब बात कर उनको बतानी पड़ी तो जब अंत में उन्होंने ये बताया कि सुनत सर्वण बंधाना जब रावण ने अंत में सुना करे समुद्र के ऊपर तो पुल बन गया हम्म तो दस मुख बोली उठा कुलाना तो वो व्याकुल उठा रहा और उसके उसके दसो से एक प्रकार से घबराहट में ये एक जिसे नीचे दुआ है ये इस प्रकार की बात निकल गई बांध्यो वन निधि नीर निधि जलद सिंधु बारिश बांध्यो मैंने बांध लिया मैंने उसके ऊपर पुल बांध लिया किसके ऊपर वन निधि वन निधि माने समुद्र नीर नीरनिधि के माने समुद्र जलनिधि के माने समुद्र सिंधु माने समुद्र बारिश के माने समुद्र तो के माने समुद्र चंपक के माने समुद्र उदी के माने समुद्र पयोध के माने समुद्र नदीस के माने समुद्र अब दिन लोग देखो दस है कि नहीं है हाँ। <coughs> रावण दसो मुख से रावण के दस मुख जरूर थे मान कथा चलती है तो उसका भी आनंद लेते रहो रावण के दस मुख जरूर थे लेकिन एक ही एक मुख से बोलता था तो दसम मुख से नहीं बोलता था जिस मुख से उसे बोलना होता था तो उसमु से एक मुख से बोलता था माने मैंने राजनीत बोलना होगा तो एक मुख से बोलेगा इसी से <laughs> उसने अपने जितने सब्जेक्ट थे अपने बातचीत के उनको सबको डिवाइड कर रखा था एक एक प्रकार की बात एक दूसरे दो प्रकार की बात दूसरे लेकिन जब वो घबरा गया तो दसो मुख से उससे निकल गया है, सत्य क्या? ये बात बिल्कुल सत्य है कि समुद्र बांध लिया बांधे और सत्य है। ये दो बात देखो ऊपर नीचे की दोनों पंक्तियों में देखो कि सत्य क्या बिल्कुल सत्य बात है कि समुद्र बांध लिया तो यहाँ इस समय रावण जो इस प्रकार का की घबराहट में इस प्रकार जब बोल रहा है ये भी अपने महाकाव्य के अनुसार ये भी है कि नाना प्रकार के भाव होते हैं और उन भावों के अभिव्यक्त करना ही महाकवियों की एक कुशलता है सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करें तो जैसे एक बंडर कहते हैं अंग्रेजी में एक सरप्राइज कहलाता है तो अब इनमें दोनों में ये कवि लोग सब दोनों में अंतर करके रखते हैं अंग्रेजी में भी वंडर मैंने दूसरा है सरप्राइज के मैंने दूसरा है ये दोनों एक दूसरे के एक ही जैसे थोड़े ही हैं सेविन वंडर्स से ऑफ दर्ल्ड है सेविन सरप्राइज नहीं है वंडरस है और सरप्राइज एकाएक कोई घटना इस प्रकार की हो जाए कोई बहुत दूर का कोई व्यक्ति वो विदेश में रहता हो और सामने आके खड़ा हो जा रही अब कब आ गए कैसे आ सरप्राइज तो उसने बिना सूचना दी एकदम से आ गया कहते सरप्राइज <Fen Government> बहुत लोग लोगों को भेंट देना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो क्या कि बताएंगे नहीं पहले सरप्राइज देंगे आप सरप्राइज ही कहते हैं उसे कोई सरप्राइज कहेंगे कि हम कुछ आपको सरप्राइज देने वाले दे आ आप देखेंगे का -का कहा से आज तो इसको सरप्राइज कहते हैं तो ऐसे ही रावण इस समय जो है बंडर नहीं इसका ये इस सरप्राइज है उसको ये लगता था कि समुद्र के ऊपर तो ये पुल बन नहीं सकता हम इतने सुरक्षित हैं लंका है चारों तरफ इतना बड़ा समुद्र है सौ योजन पुल बन जाए ये बात दूसरी हवा जाए से कोई आ जाए चला जाए बात दूसरी है लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसा तो है नहीं कि इसके ऊपर कोई इतनी दूर तक का पानी बांध दे उसके ऊपर पुल बना दे ऐसा नहीं हो सकता वो इसलिए अपने आप को लंका में सुरक्षित हो लंका उसका वो चारों तरफ उसका समुद्र खाई जैसे किला और खाई हो इस प्रकार समुद्र जैसी खाई उसकी लंका की और रावण समझता तो उस खाई से हमारी रंग बिल्कुल सुरक्षित है इसके भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता और जब तक फुल नहीं बन सकता और इस तरह साधन नहीं होगा तब तो तक पार कैसे आकर के इतनी बड़ी विशाल सेना कैसे भीतर आ सकती है इसलिए समझता है तो कोई सेना लेकर के तो हमारा आक्रमण कर नहीं सकता आएगा जहाज वहाज से आएगा एक दो आदमी आएंगे दस आदमी आएंगे कोई सेना हमारे इस भीतर नहीं हो सकती तो ये उसके लिए एक पहला सरप्राइज था तो घबराहट के कारण से उसके दस जब सरप्राइज घबरा गया वो तो घबराहट में उसके दसों मुख से निकल गया अरे समुद्र बांध लिया लेकिन समुद्र बांध लिया दसों मुख से समुद्र ही समुद्र का है तो ये कैसे पता लगे कि दस मुख से बात निकली है वो कौन लगे एक ही मुख से बात निकली है इसलिए दस मुख से दस पर्यायवाची नाम इसमें दे दिए जैसे बन निधि है बन के माने जल है इसलिए वो समुद्र जल निधि हो गया नीर के माने भी जल है इसलिए नीर निध से वो जल हो गया जलधि माने जल तो माने जल है ही है और सिंधु समुद्र है ही है बारी ईस बारी मान जल है और उसका स्वामी तमाम जल होने के कारण बारिश है तोय माने भी जल है तोयी तोय माने जल है कंपति अलग नाम है उसका कंपति इसलिए समुद्र सदा कांपता रहता है इसलिए उसका नाम कंपति है कभी कभी उदाहरण के दिया जाता है कि संसार में कभी कभी कुबेर के समान संपत्तिवान व्यक्ति होते हैं जिनके के समुद्र के समान संपत्ति उनके होती है लेकिन उनका हृदय ऐसे ही कांपता रहता है जैसे समुद्र का मानी ये संपत्ति व्यक्ति को भयमुक्त नहीं कर सकती तो इसीलिए समुद्र कंपति ऐसे ही संसार के धनी व्यक्ति जो हैं वो भी कंपति कांपते रहते हैं भय बना रहता है <गाँ> उदधी उद के, भी के माने, दी, माने भी जल है उदध के माने जल का भंडार पयोधी पै के माने भी जल है दूध भी है पानी भी है पै के माने दोनों है पै के माने भी जल है पयोधि जल है और नदी सब नदियां जाकर खुशी में गिरती है नदियों का स्वामी होने के कारण नदीश है <गाँगाँ> इस तरह से ये है दस नाम हो गए पांच नाम ऊपर की पंक्ति में पांच नाम नीचे की पंक्ति में और दो शब्द है बांधियो सत्य इस प्रकार से राम गया तो जब रावण घबरा गया इस प्रकार से और ये काय इस प्रकार से बोला तो उसके बोलने में भय व्यक्त हुआ लोगों ने देखा कि अच्छा इसको तो ऐसा सरप्राइज हो गया ऐसा लगता है ये भयभीत हो गया तो सभा में इतने लोग बैठे हुए थे वो रामा की तरफ देख करके रह गए कि रामा को कभी ऐसे तो घबराया नहीं है ऐसे कभी इसको डरा नहीं है ये क्या हो गया रावण किस प्रकार से तब तो रावण अपनी जो है वो खिसपट मिटाने में बात चतुर है तो अपना देखो जैसे कहते खिसपट मिटाना, तो वो क्या करता है निजी विकलता पिछारी बहोरी गयु ग्रह करी भय बोरी, मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो कह तु कहीं पाथो दी बंधायो करी पति भवन निजी आनी बोली परम मनोहर वानी चरण नाय सिरुव चन रोपा सुनो पी को बचन पी परिहर गोपार नाथ भयरुजे ताई सो।